आध्यात्मरामण किस्किधाकांड द्वितीय सर्ग बाली का बध और भगवान के साथ उसका संभाषण श्री श्रीमहादेव निर्धुता से स्वात्म राम सुग्रीव शेषकलम संग्रीवाल वाक्यम वाक्यमब्रवीत माया तस्मिन् तस्तार कार्य सिद्धये सखे तदुक य संशय श्री महादेव बोले हे पार्वती इस प्रकार अपने संसर्ग से जिसके सब पाप दूर हो गए हैं उस सुग्रीव की ओर देखते हुए श्री रघुनाथ जी कार्य सिद्ध करने के लिए उस पर अपनी मोह उत्पन्न करने वाली माया का विस्तार करते हुए मुस्काकर बोले मित्र तुमने मुझसे जो कुछ कहा है वह निस्संदेह सब ठीक है किंतु लोकादिष्यंति माँ विम किं कृतंद्रा सख्यमिसाक्षि लोकापवादों में भविष्य न संशय तस्माशय भद्रम ते युद्धाय बालिन तथा यदि तुम राजदि से उपरां हो जाओगे तो लोग मेरे लिए कहेंगे कि रघुनाथ जी ने बानर राज सुग्रीव से अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की किंतु उन्होंने उसका कौन सा काम सिद्ध किया इस प्रकार लोगों में मेरी निंदा होगी इसमें संदेह नहीं अतः तुम्हारा कल्याण हो तुम अभी जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो नहि वाणीनक तम हवामिषेच तथेति गुग्रीव कृत्वा शब्द महानाद महाल्ला तमा हुयत बालिनम तथ्युवा भ्रात निनदम रोचताम्र विलोचन निर्जगा शीघ्र सुग्रीव यमापत सुग्रीवः शीघ्र वक्षस्य मैं उसे एक ही बाढ़ से मारकर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त कर दूंगा तब सुग्रीव बहुत अच्छा कह तुरंत ही किसकिधापुरी के उपवन में गया और अति घोर शब्द से गरजकर बाली को युद्ध के लिए पुकारा भाई का सिंघना सुनते ही बाली के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह तत्काल अपने घर से निकलकर वानरराज सुग्रीव के पास आया उसके आते ही सुग्रीव ने तुरंत उसके वृक्ष में प्रहार किया सुग्रीवी मुष्टिभ्या जघान क्रोधमूर्चि बाी तमी सुग्रीव एव क्रुद्धौ परस्पर अयुध्यबेकौ दृष्टार्बूति विस्म विस्मितः मुोच तदाण सुग्रीव श इस पर बाली ने भी क्रोधातुर होकर सुग्रीव पर अपने दोनों घूसों से प्रहार किया और सुग्रीव ने बाली पर आक्रमण किया इस प्रकार वे दोनों ही अति क्रोध पूर्वक एक दूसरे से लड़ने लगे उन दोनों का रूप ऐसा समान था कि श्री रामचंद्र जी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनमें से कौन बाली है तथा कौन सुग्रीव यह न पहचान सके अतः इस आशंका से कि कहीं सुग्रीव न मारा जाए बाण नहीं छोड़ा ततो तथो दुद्रावसुग्रीव वमन रक्त भयाकुल बाली स्वभवनम जाता सुग्रीवो कि से किसेम शत्रुना भ्रातृपिणा यदि अंत में सुग्रीव भयातुर होकर रक्त ममन करता हुआ दौड़ा और बाली अपने घर चला गया तब सुग्रीव श्री रामचंद्र जी से कहा हे राम क्या आप इस रूपी शत्रु से मुझे मरवाना चाहते हैं हे प्रभु यदि आपकी इच्छा मुझे मरवाने की है तो आप स्वयं ही मार डालिए एवं मे कृत्वा उपेक्षसे सत्यवादुत शरणागत वत्सल सत्यवादी शरणागत वत्सल रघुनाथ जी मुझे इस प्रकार विश्वास दिलाकर अब आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं सुग्रीवन रास्त्र आलिंगमा स्म भैसे स्व दृष्ट्वा मैकूपिणौ मुक्तवान् मुक्तवान्यक नही इदानमें चिन्ह क्ये करिष्ये शात सुग्री के वचन सुनकर रामचंद जी ने उसे हृदय से लगा लिया और नेत्रों में जल भर कर कहा भैया डरो मत तुम दोनों को एक रूप देखकर मैंने इस भय से कि कहीं मित्रता मित्र का वध न हो जाए बाल नहीं छोड़ा अब इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे शरीर में कोई चिन्ह कर दूँगा गत्वा ह्वय पुनः ग्वाहपुनः शुम हत द्रक्ष्यसी बामोह से भ्रातिर हनिष्यापु छणाइश्वास स सुग्रीव राणम अब्रवीत सुग्रीवस्लेष्पमा मुंच पुष्पिता एक बार तुम फिर जाकर अपने को पुकारो अब की बार तुम बाली को अवश्य मरा हुआ देखोगे भैया मैं राम तुम्हारी शपथ करके कहता हूँ कि इस बार मैं अवश्य एक क्षण में ही तुम्हारे शत्रु को मार डालूंगा सुग्रीव को इस प्रकार ढाढ़ बंधा कर त्री जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण सुग्रीव के गले में एक फूले हुए पुष्पों की माला डाल दो प्रेशयस्व महाभाग सुग्रीव बालिन प्रति लक्ष्मणस्तु तथा बध्वा गेति गच्छ सायामा सग्रीव सोपि ग तथाकोत्नप्यभुत शब्द बालीन आहवयत और हे महाभाग इसे बाली से लड़ने के लिए भेज दो तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में पुष्पमाला बांधकर कर उसमें आदरपूर्वक भाई जाओ जाओ ऐसा कहकर भेज दिया सुग्रीव ने भी वहां पहुंचकर पहले की तरह ही फिर बड़ा विचित्र शब्द करते हुए बाली को पुकारा तछ्रुवा विस्मृत बाल क्रोधे न महतावृत बद्वा परिकमनापचक्र गिणन तारा गृही निषेध तम नगंत शंका सुग्रीव का शब्द सुनकर बाली को बड़ा विस्मय और साथ ही अत्यंत क्रोध हुआ और वह अपनी कमर कसकर चलने के लिए तैयार हो गया जाते समय उसकी स्त्री तारा ने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा देव इस समय आप न जाइए मेरे हृदय में बड़ी शंका हो रही है भगन पुनरा जाति सुवर सत्वर सहायो बलवान तूनम सगत यह अभी अभी आपसे मार खाकर भागा था तो भी तुरंत ही लौट आया इससे मालूम होता है कि अवश्य ही इसे कोई बलवान सहायक मिल गया है बाली तामाहते श्रु सं्येतुदा प्रिक पित गृ गच्च रिपुम् हत्वा शीघ्र साम सेहायस्त को भव यदि सुग्रीव ततो तत्भ आयासे चूर कथम तेषे गृह रिपुम् भी हत्वा विसुंदरी बाली ने कहा हे सुंदर भिप्टी वाली तुम इस विषय में कोई शंका न करो हे प्रिय मेरा हाथ छोड़कर तुम घर लौट जाओ मैं भी अभी जाकर उस शत्रु को मार कर लौट आता हूँ उस अभागे को भला कौन सहायक मिलेगा और यदि कोई होगा भी तो मैं एक क्षण में ही दोनों को मारकर आ जाऊंगा। हे सुंदरी तुम किसी प्रकार की चिंता न करो मैं इस समय रुक नहीं सकता शत्रु को बाहर से युद्ध के लिए ललकारता हुआ जानकर कोई सूरवीर अपने घर में कैसे ठहर सकता है अतः अब मैं उसे मारकर ही लौटूंगा मत्तृणुराजेंद्र श्रुवा कुथोचितम आह मांगद पुत्रो मृगियायाम श्रुतम वच तारा बोली हे राजेन्द्र आप मुझसे कुछ और भी वृत्तांत तो सुन लीजिए उसे सुनकर जो उचित समझे करें मुझसे आपके पुत्र अंगद ने मृग्या के समय वन में सुनी हुई यह बात कही थी अयोध्यापतिमोदाशरथी किल लक्ष्म सीतया भार्य स आगत दंडकारण्यीता हृता किल रावण स भ्रात्र मगमथ जानक आगत ऋषमूगां सुग्रीवेन सगता चकारते न सुग्रीव सख्यम चानलन साक्षिक कि अयोध्यापति दशरथ नंदन भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और भारिया सीता के सहित दंडकारन में आए थे वहाँ उनकी प्रिया सीता को रावण हर ले गया अब वे अपने भाई के सहित जानकी जी को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आकर सुग्रीव से मिले है वहाँ ने उनसे अग्नि की साक्षी कर मित्रता जोड़ी है कृता प्रतिमा सुग्रीवायस बालिन समे हवा राजम्यम ये निश्चित तौ जातौ निश्चिम शृणुमद्वच इदालेवे भग कथ पुनरुपागता श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के सहित सुग्रीव से यह दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में बाली को मारकर तुम्हें राजा बना दूंगा इसी निश्चय को लेकर वे दोनों भी उसके साथ आए हैं मेरी यह बात सच मानिए नहीं तो अभी अभी आपसे मार खाकर भागा हुआ वह कैसे लौटाता अतस्तव सर्वथा बैरम त्यक्ता सुग्रीवमान यौराध्यसुरावम तम शरण व्रज इसलिए अब आप सर्वथा सुग्रीव से वैरभाव छोड़कर उसे ले आइए और उसे तुरंत युवराज पद पर अभिषिक्त कर से राम की शरण में जाइए